दत्त महा एक महाव स्म एक महती इच्छा की स अचित कथम अहम ईश्वर से दर्शन कर्त प्रभवा कि अनेक महात्मा तर साक्षात्व मुक्ति आसादता अहमपि दृढप्रतिज्ञः सन् प्रयत्नं करिष्यामि इति एकदा तस्य मित्रं सोमदेवः तदीयं गृहं समागतः सः अपृच्छत् भो किमर्थं चिन्ताकुलः एव प्रतियसे। यदि किमपि अस्ति हृदये तर्हि कथय सुखं यदा वितीर्यते तदा तद् भवति दुख यदि विधर्य से तरी तत्मात्रह अतः निशंक भूत निवेदय अहम यहाँ तूरीक प्रयत्न करदत्त उत्तवा ईश्वर से दर्शनच्छा मनसी अतीवबलवती जाता कथमह त्रक्षा चिंतत मैं सर्वात्रि निद्रा विनायाप्य सोमदेव तर चिंता जात्वा अवदत इध गंगातीर प्रति कशन साधु आगत अस्त सहां तपस्वी स प्रतिदिन सायंका जानन उपदशतिदर्शनाथ मगमी बोधयती अद अहम त्र ग्री मै सह, सह आग्छ द्वदत्न सोमदेवर्शन सोमदेव पुनः अवदत परंतु तस्मत सब न आहत् न कोप्न प्रष्ट्य ना वारीय अने दु दत् सोमदेव साधो समीप ग महात्मा सतोषेण सर्वान्क्ता आत्म उपादत सोपी उपदेश शुवा सोमदेवन गृह प्रत्यागत महात्म उपदेश तरह मनसी आनंद जाता है प्रतिदिन सह त्र गनम आरब्धवा दिना व्यतीता व्यतीता महात्म स न आहूता रम एक दिने महात्म दृष्टि तस्परी पति सो भाव विप्वल जाता अहो अद अवश्यमें आह्वासी अचित सरु महात्मा दृष्टिया तीकृत मौनम अभजत मसा व्यतीता देवदत्तस्य मनसि प्रश्नः उद्भूतः यावदहं न प्रक्ष्यामि तावत् सः कथं ज्ञास्यसि यत् अहं किं प्रष्टुमिच्छामि इति परन्तु महात्मा पुनः पुनः स्मारयति स्म यत् यस्य हृदये कोऽपि प्रश्नः यदि भवेत् तर्हि अहं स्वयमेव तम् आह्वास्यामि इति पुनः षण्मासाः व्यतीताः सौभाग्य सौभाग्यसूर्य उदित महात्मा तदा पृवा वत्स किसी दैवदत्त भावावेश मूक अब अतिकाठि तेन उत भगवन् अहम ईश्वर साक्षा द्रष्टुा महात्मा अवदत् शह प्रातः आगछत भाई समा रात्र दचित अहो शषा पूर्ण भविष्य कीदृश अस्वर द्रक्ष्यामी अष्टुजा सी तस्य वाहन एवं चिंतन सह प्रात ब्राह्मय नद्यां स्ना महात्मन निवासस्थनमति महात्मा तवद मैं सहनाशक्ति परीक्षा अद्यावधना विना सिमे लेटिटि हृढ़ं गृह पारेगंगं स्थित एक तपस्व समीपम नीचे तस्म स अस्या अस्ति, अतः क्यांचिदी अवस्थाया अ उटन नीय यदि तस्तु पतति तरी तपस्वी संतुष्ट न भविष्य दैवदत्न पेटिका स्वीकृता हस्ताभ्या सह ग्युक्त जाता शनैश्शन तस्य मनसी जिज्ञा तीव्र तीव्रतरा तीव्रतमा चाता किमस्थ पेटि क्या अलग श्रांत सब्स वृक्षश चिंतवा अस्त यदस्थ न स्वीक पेटिकाया मुखरी यदि उद्घाटयामी वस्तुना पतनस्य संभावना पतन केवलम संभावना नवलमेक दृष्टि तथा संवृणमी न न, मया पेटिका न उद्घाटनी महात्म आदेश न उल्लंघनीय मैं उत्थ ग मनोदशावर्ति कवल दृष्टि तस्वे क्षणे पिधायामी किम् अत्र कश्चन मणिः अस्ति उत हीरकमौक्तिकं वा अथवा मन्त्रसिद्धं किमपि यन्त्रं स्यात् इच्छा पुनः बलवती जाता महात्मा अनेन किं करिष्यति तस्य हृदये तु लोभः नास्ति धनसङ्ग्रहणेन तस्य नास्ति किमपि प्रयोजनं तर्हि किमस्ति तत्र दर्शन का हाथ मनस उत्तेजनाथ सत्न उद्घाटित पेटिकात एक बृहदाकारक निष्क्रम्य आकाशं प्रतिदत्त इव आकाशा पति कितव्यता है मया किमदाननी कॉमी मैं तो नात अट्वदी हा एव मया पेटिका उद्घाटि पुनः सिंतवा पेटिका नयामी साष्ट्री आसी वा नवगमश्य पेटिका प्रदत्ता सैन स्मृति चिह्न रूपे एवं तर्कयन् सह गंगापारं गत्वा महात्मनः कुटीरं प्राप्तवान् महात्मा तं दृष्ट्वा प्रसन्नः भूत्वा तस्मै आशीर्वादादिकं दत्वा पृष्टवान् किमपि दत्तमस्ति किं मम मित्रेण देवदत्तः उवाच आम् एषा पेटिका दत्ता अस्ति स्वीकरोतु भवान् कुञ्चिकापि अस्ति महात्मा पेटिकां स्वीकृत्य ताम् उद्घाटितवान् रिक्तां पेटिकां दृष्ट्वा सः उक्तवान् भोः अत्र तु एकः दिव्यात्मा तेन प्रेषयितव्या आसीत् परन्तु एषा तु रिक्ता कुत्र गतः शिष्यस्य नेत्राभ्याम् अश्रुधारा निर्गता सः रुदन्महात्मनः चरणयोः पतित्वा सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयत् क्षमस्व भगवन् क्षमस्व अपराधः जातः मया कौतूहलवशात् पेटिकायाः उद्घाटनं कृतम् एतस्याः मुखात् एकः कीटः निष्क्रम्य आकाशं प्रति उदपतत् भृशं लज्जितोस्मि मया न ज्ञातमासीत् पतितोऽस्मि अहं दण्ड्योऽस्मि इति अश्रूणिपातयन् अवदत् सः तस्य हृदयं दग्धं जातम् महात्मा तर शि प्रेमस्तेन सृष्ट्वा उवाच वत्स उत्तिष नाटकं तेनालीस पेटिकायां कि मूल्यवत न आसम परंतु भावर दृष्टुम वाच्छति किंतु भगवान्हीं कूग्णना पीडिता चृद निवस दर्शनाथ मनस दम अपेक्षित यत्त मन इंद्रियाम अधीन होती ईश्वरदर्शन दुर्लभम मनस उपरी बुद्धे नियमन आर्ता सेवा कुर तेन ईश्वर द्रक्ष्यसी इधं प्रत्यावर्तस्वस्वगृह तस्द क्षण तस्वीन विवेक समुदूत गृहमागत सर्वां संपत्ति वितीर्य्णा चिकित्सा संलग्न अभवत सेया वशीभूता महिला वृद्धा चं प्रेमणा कृतज्ञतापूर्वक अपश्य तुम्हें सह ईश्वर दर्शन कृतवा